भारतीय दर्शन अष्टादश परिच्छेद द्वैत दर्शन माध्यवेदांत इस दर्शन का प्रचार मध्वाचार्य ने किया यह वायु देवता के अवतार माने जाते हैं इनका जन्म ग्यारह ईस्वी में कन्नड़ प्रदेश में हुआ था इनके पिता का नाम मधुदेव और माता का देवता था इनका प्रसिद्ध नाम आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ था किंतु पिता इन्हें वासुदेव कहा करते थे जन्म से ही इनमें कुछ वैलक्षण्य था इन्होंने बहुत ही अल्पवयस में सन्यास ग्रहण करने की उत्कट इच्छा प्रकट की किंतु माता पिता के अनुरोध से इनकी इच्छा उस समय पूरी न हो सकी कुछ दिन बाद जब इनकी माता को दूसरा पुत्र हुआ तब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और तब से पूर्ण प्रज्ञ के नाम से यह प्रसिद्ध हुए इसके बाद यह भारत भ्रमण के लिए निकले और हरिद्वार पहुँचे यह कुछ दिन रहकर बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए और किसी एकांत स्थान में इन्होंने योगाभ्यास और तपस्या की कहा जाता है कि तपस्या के अंत में व्यासदेव ने इन्हें दर्शन दिया और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तथा वादरायण सूत्र के ऊपर एक भाष्य रचना करने की आज्ञा दी इन्होंने वादरायण सूत्र उपनिषद तथा गीता की अपने मतानुसार टीका की इनके अनेक प्रसिद्ध शिष्य हुए जिन्होंने इनके मत के समर्थन में ग्रंथों की रचना की अनुव्याख्यान न्याय सुधा, पदार्थ संग्रह मध्य सिद्धांत सार आदि ग्रंथ इनके संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध हैं इनका दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है तत्व विचार पदार्थ निरूपण पूर्ण प्रज्ञ के अनुसार पदार्थ दस हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष विशिष्ट अंशी शक्ति सादृश्य तथा अभाव इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है द्रव्य निरूपण दो विवादशील वस्तुओं में जो द्रवण अर्थात गमन प्राप्त हो वही द्रव्य है उपादान कारण को भी द्रव्य कहते हैं अर्थात जिसका परिणाम हो या जिस रूप में परिणाम हो दोनों ही द्रव्य हैं उपादान भी दो प्रकार के होते हैं एक तो परिणाम और दूसरा अभिव्यक्ति द्रव्य के पुनः बीस भेद हैं परमात्मा लक्ष्मी जीव अव्याकृत आकाश प्रकृति गुणत्रय महतत्व अहंकार बुद्धि मन इंद्रिय तन्मात्रा भूत ब्रह्मांड अविद्या वर्ण अंधकार वासना काल तथा प्रतिबिंब इनमें परमात्मा लक्ष्मी जीव अभ्याकृत आकाश तथा वर्ण की तो अभिव्यक्ति होती है और शेष का परिणाम होता है इन द्रव्यों का संक्षिप्त परिचय देना उचित है पहला परमात्मा यह अनंत गुणों से पूर्ण है लक्ष्मी आदि की अपेक्षा परमात्मा का ज्ञान अनंत गुण अधिक है इसमें श्रुत अश्रुत विरुद्ध ये सभी गुण नित्य वर्तमान हैं। इसका ज्ञान महाशून्य स्वरूप समस्त विशेषों का स्पष्ट रूप से दर्शनात्मक नित्य एक ही प्रकार का सूर्य प्रभा के समान निरंतर वस्तुमात्र का प्रकाशक अभिमान और दोषों से रहित तथा सदैव विकारहीन है लक्ष्मी में भी प्रायः ये सभी गुण हैं किंतु तो भेद इतना ही है कि परमात्मा में जो विशेष है वह लक्ष्मी में नहीं यही सभी अत्यंत सूक्ष्म विशेषों के साथ अपने को तथा दूसरों को भी देखता है सृष्ट स्थिति संहार नियम अज्ञान बोधन बंध तथा मोक्ष इन कार्मों कार्यों को परमात्मा निरंतर करता है दूसरा कोई भी इन्हें नहीं कर सकता अतएव परमात्मा एकराट कहलाता है बिना सर्वज्ञ हुए ये कार्य नहीं किए जा सकते इसलिए वह सर्वज्ञ है प्रकृत्यादि जड़ पदार्थ ब्रह्मादि जीव तथा महालक्ष्मी सबसे यह अत्यंत भिन्न है शरीर के बिना परमात्मा भी सृष्टि आदि नहीं कर सकता इसलिए परमात्मा का भी शरीर है यह शरीर नित्य ज्ञानात्मक आनंदात्मक तथा अप्राकृतिक है इसका प्रत्येक अंग आनंदमय और किस्वरूप है यह सर्वस्वतंत्र और एक ही है इसके समान या इससे परे कोई भी नहीं है कोई भी मुक्त पुरुष इसका साम्य लाभ नहीं कर सकता एक ऐक्य तो दूर है जीव के प्रत्येक रूप में परमात्मा परिपूर्ण रूप से वर्तमान है इसलिए सभी अवतारों में भगवान पूर्ण रूप से वर्तमान रहता है अवतारों के संबंध में बंधन और मुक्ति का प्रश्न ही नहीं हो सकता क्योंकि ये अजर अमर और चिदानंदमय हैं। इनमें परस्पर किसी प्रकार का भेद नहीं है भगवान का अपना रूप तथा आविर्भूत रूप कोई भी देश काल तथा गुण से परिच्छिन्न नहीं है सृष्टि प्रलय नियमन ज्ञान अज्ञान जीव का बंधन अर्थात ईश्वरक्षा अविद्या काम कर्म लिंग शरीर त्रिगुणात्मक मन स्थूल शरीर तथा मोक्ष ये सब परमात्मा के अधीन है परमात्मा वैकुंठ में सब प्रकार का भोग करता है लक्ष्मी आदि के साथ ब्रह्मा आदि मुक्त जीव वैकुंठ में परमात्मा को पूजते हैं लक्ष्मी के स्वरूप के अपराजित विमिता नाम के चिन्मय सुवर्ण के बने हुए परम दिव्य पलंग पर भगवान शयन करता है अविद्या विद्या सत्वादि तीनों गुण देहोत्पत्ति सुख दुख ये सब परमात्मा के अधीन है इसलिए यह नित्य बंध और मोक्ष से रहित है और नित्य मुक्त है मुक्त जीव अपने इच्छा से शुद्ध सत्व में देह धारण कर सक उसके द्वारा यथेष्ट भोग का अनुभव कर पुनः स्वेच्छा से उसे त्याग देते हैं इस शरीर में रजोगुण तथा तमोगुण के न रहने के कारण उनमें शरीर धारण जन्य बंधन नहीं रहता इसे ही लीला विग्रह कहते हैं फिर भी यह प्राकृत शरीर ही है किसी किसी के मत में मुक्त जीव प्रांच भौतिक शरीर के द्वारा भी भोग कर सकता है किंतु यह कर्म से उत्पन्न नहीं है इसलिए इस शरीर में इसे हम लोगों की तरह सुख दुख का ज्ञान नहीं होता और न उससे किसी प्रकार का बंधन ही उसे व्याप्त होता है यह शरीर उसका स्विक्षा स्वीकृत शरीर कहलाता है दूसरा लक्ष्मी यह परमात्मा से भिन्न किंतु केवल उसी के अधीन है ब्रह्मा आदि जीव लक्ष्मी के पुत्र हैं और प्रलय में ये सब लक्ष्मी में ही लीन हो जाते हैं परमात्मा की कृपा से बलवती लक्ष्मी एक क्षण में विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय महाविभूति वृत्ति प्रकाश नित्य मामृत्ति बंधन तथा मोक्ष को संपादन करती है हिरण्यगर्भादि जीवों की अपेक्षा भगवान की प्रीति भक्ति और ज्ञान में लक्ष्मी कोटि गुण अधिक है परमात्मा के समान लक्ष्मी भी नित्यमुक्त और आप्त काम है ऐसा होने पर भी यह विष्णु की सदैव उपासना करती है लक्ष्मी और विष्णु का संबंध अनादि है इसलिए दोनों अनादि नित्य अनादि युक्त अनादि मुक्त तथा तो अनाधिकृत हैं ये परमात्मा की पत्नी हैं ये दोनों नित्य मुक्त हैं अतः इनके परस्पर सहयोग से सुख की अभिव्यक्ति तो हो ही नहीं सकती फिर भी इनमें पति पत्नी का संबंध मानने का कारण यह है कि भगवान आत्मरमण होने पर भी लक्ष्मी के प्रति अनुग्रहपूर्वक लक्ष्मी में स्वस्त्री रूप में प्रवेश कर दूसरे रूप में क्रीड़ा करते हैं अर्थात लक्ष्मी व वर्तमान अपने ही रूप के साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं लक्ष्मी भी चिद्रूप और अनंत हैं लक्ष्मी की मूर्तियां श्री भू दुर्गा नड़ी ही महालक्ष्मी दक्षिणा सीता जयंती सत्या रुक्मिणी आदि सभी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं ये भगवान के उह स्थल में रहती हैं और इस अवस्था में यज्ञ नाम को धारण करती हैं दक्षिणा मूर्ति के साथ भगवान को अत्यंत सुख होता है यह भी अप्राकृत शरीर है यह देश और काल से ही पूर्ण है न कि गुण से और यही परमात्मा और लक्ष्मी के अनंत का भेदक है तीसरा जीव जीव संसारी जीव अज्ञान दुख भय मोह आदि दोषों से युक्त है ब्रह्मा और वायु में भी ये दोष हैं अज्ञान ने चार बार और मैं भय तथा शोक ने दो बार ब्रह्मा पर आक्रमण किया था विष्णु के वश में रहने वाली उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति श्री भू तथा दुर्गा ब्रह्मा आदि को भय देती हैं किंतु रुद्र आदि में जिस प्रकार भय आदि स्थिर होते हैं उस प्रकार ब्रह्मा में नहीं अज्ञान भी ब्रह्मा के शरीर को स्पर्श मात्र कर बाहर चला जाता है ब्रह्मा का मोह मिथ्या ज्ञान रूप नहीं है किंतु नियत अपरोक्ष ज्ञान का अभाव रूप है ब्रह्मा का भी शरीर पांच भौतिक है और और बंधन में पड़ा है वह भी मोक्ष चाहते हैं ऐसे जीव असंख्य हैं, ये इतने सूक्ष्म हैं कि इस परमाणु प्रदेश में भी अनंत जीव रहते हैं यह अनंत केवल व्यक्तिगत ही नहीं है किंतु गणगत भी है जैसे रिजुगण असुरगण इत्यादि